प्रश्नोत्तर दीप मारा धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा महाभारत में कहा है यद भूत यदूत अत्यंतम तत्सत्यम धारणा विपर्यये कृतो धर्मः पश्य धर्मस्य से सूक्ष्मता शांति पर्व भूतहित क्या है तथा इसका निर्धारण कैसे हो समाधान भारतीय परंपरा का धर्म बहुत सूक्ष्म है सत्य का संबंध हमेशा हित और अहिंसा से होता है जिसमें हित निहित न हो वह सत्य नहीं हो सकता प्रश्न यह है कि भूत हित को कैसे निर्धारित किया जाए व्यवहारिक सत्य यही है कि आप जैसा जानते हैं वैसा ही बोलिए उसमें कोई चालाकी मत करिए मान लीजिए आप जानते हैं कि अमुक व्यक्ति ने चोरी की अब आप सब जगह इस बात की चर्चा करें इससे क्या लाभ है इसका हित से कोई संबंध नहीं है बल्कि उसे दुखी करने से संबंध है यदि कोई लाभ नहीं है और दूसरे को कष्ट होता है तो वहाँ चुप रहना चाहिए यदि आप अपना दोष प्रकट करना नहीं चाहते तो दूसरे के दोष को प्रकट करने का अधिकार आपको कहाँ से मिला इसीलिए अन्यत्र कहा है सत्यम ब्रयात प्रियम ब्रयात न ब्रियात सत्यम अप्रियम मनुस्मृति अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए परंतु तो ऐसा नहीं है कि तुमको गवाही देने के लिए बुलाया गया और तुम झूठ ही बोल दो झूठ बोलने का तो निषेध है प्रियम च नानृतम ब्रुयाद किसी को अच्छा लगने के लिए खुश करने के लिए झूठ बोलने का विधान शास्त्र नहीं करता अब कहो कि हमारे सत्य बोलने से किसी को दंड मिलेगा तो उसका संबंध जज से है न्याय से है तुम से नहीं तुम्हारे झूठ बोलने से वह झूठ भी झूठ भी जाए तो उसका हित होगा ऐसी बात नहीं है गवाही में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए हाँ शास्त्र में कुछ ऐसे आख्यान आते हैं जिनसे पता लगता है कि कहीं कहीं घुमा फिराकर बोलने से किसी की रक्षा होती हो कोई बड़ी विपत्ति टलती हो तो बोल सकते हैं पर वह झूठ नहीं होना चाहिए इसलिए भूत हित का संबंध अहिंसा से होता है आप विचार कीजिए कि आप अपने प्रति कैसा व्यवहार चाहते हैं इसे आप दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को मिलाइए तो समझ में आ जाएगा कि भूत हित कैसे निर्धारित हो यह बात भी ध्यान रखने की है कि व्यक्तिगत हित की अपेक्षा व्यापक हित का महत्व अधिक होता है इसलिए सरकार कुछ गांवों को उजाड़ कर बांध बनाती है तो उसमें दोष नहीं मानते क्योंकि उसका संबंध व्यापक हित से है शास्त्र का यह कहना है कि यदि एक व्यक्ति को हटाने से परिवार सुखी होता है तो उसे हटा देना चाहिए एक परिवार को हटाने से गांव सुखी होता है तो उसे हटा सकते हैं एक गांव को हटाने से राज्य सुखी होता है तो उसमें दोष नहीं है इसीलिए अवतारी पुरुष भी कई बार ऐसे व्यवहार कर देते हैं जो गलत मालूम पड़ते हैं पर उन लोगों को दोष नहीं लगता क्योंकि उस व्यवहार का संबंध उनके स्वार्थ से न होकर व्यापक हित से होता है कृष्ण ने द्रोणाचार्य भीष्म और कर्ण को मरवाने के लिए क्या क्या बोल दिया परंतु उन्हें असत्य का दोष नहीं लगा वे ऐसा ना बोलते तो ये तीनों नहीं मरते अधर्म जीत जाता कृष्ण का तो अवतार ही अधर्म के नाश के लिए हुआ था उनकी दृष्टि धर्म की है व्यापक हित की है अतः कोई दोष उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता अवतारी पुरुष या ज्ञानी संत ही ऐसा बोल सकता है क्योंकि उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं बोल सकता मेरा तात्पर्य यही है कि भूत हित का निर्धारण तो बुद्धि से होगा पर आधार शास्त्र को ही बनाना पड़ेगा दूसरी बात यह है कि जिसके हृदय में शास्त्र श्रद्धा है धर्म प्रतिष्ठित है उसका हृदय भूत हित क्या है इसका ठीक निर्णय दे देगा